कि मुझे तो तुम जो जो को ही देगा, तो तो दो फेंक दिया, दिया। शं ने बाद में क्या किया उसने कहा की मेरा एक मकान बन जाए तो शंख कहता था की तुम्हारा दो मकान बन जाए उसने कहा मेरे पास एक रथ आ जाए अभी के जमाने में कहता की गाड़ी आ जाए मोटर आ जाए उसने का भारे जोड़ा था जाए वो तो सिर्फ तू कह रहा था पूछा उसने कि भाई तुम कह रहे हो और वो तो कुछ नहीं रहा है मिल कुछ नहीं रहा है तब उसने अपना मूल मंत्र कहा था अहम कपोर शंख अदामी सदामी का मैं कपोर शंखू मैं सिर्फ कहता हूं करता कुछ तो देता कुछ नहीं भारतीय लोकतल इस विडंबरा में फंसा हुआ है उसी विडंबरा पर एक कविता है कपोर शंख पता नहीं कपोर शंख वायदे करता है फिर वायदे पूरे करने का वायदा करता है कपोर शंख वायदे करता है फिर वायदे पूरे करने का वायदा करता है वचन में भला दरिद्रता क्यों हो शब्द के लिए कीमत चुकानी नहीं शब्द के लिए कोई कीमत तो चुकानी नहीं है वह बहुत भाषाएं नहीं जानता लेकिन वह भाषा खूब जानता है जिसे देश की जनता हो वह लोगों के दुखों और आकांक्षाओं को समझता है सभी तो चुनावी बंसी में सपनों की बोटी लगाता है और मछलियों की तरफ मस्ते चले आते हैं लोग वह सपने दिखाना जानता है वह सपने दिखाना जानता है सपने चुराना जानता है और यह जताना भी नहीं भूलता कि सपने सपने ही रहेंगे वह नदियों को साफ करता है सड़कों को साफ करता है रिश्तों को साफ करता है मतभेदों को साफ करता है संसद को साफ करता है सचिवालय को साफ करता है उसके बाद देश का सफाया तो हो ही जा है उसे सफाई बहुत प्रिय है उसे सफाई बहुत प्रिय है सबसे ज्यादा हाथ की सफाई सबसे ज्यादा हाथ की सफाई शायद उससे भी ज्यादा जुआन की सफाई शायद उससे भी ज्यादा सफाई, उसने कथा वाले कपोर मूल मंत्र बदामी ना ना को में है। उसका नारा है न ना ददामी।, ना ददामी।, ना ददामी तो बस इस छोटे से बदलाव से कितना कुछ बदल गया है कि बैठे ठाले अच्छे दिन आ गए इस छोटे से बदलाव से कितना कुछ बदल गया है बैठे थाले अच्छे दिन आ गए थे वह तो भाषा में बोलना शुरू करता, तो तो करता है धीरे धीरे भाषा शब्दों के समूह में बदल जाती है विचार तो पहले ही उसने बाजार को दे दिया था। वह भाषा में बोलना शुरू करता है धीरे धीरे भाषा शब्दों के समूह में बदल जाती है और शब्द गुर्राहटों में। विचार तो पहले ही उसने बाजार को दे दिया था अब उसका काम केवल पनियों से चलता है इस तरफ वह जो पहले कपूर की तरह आया था धीरे धीरे कपूर में बदल गया है जो पहले कपूर की तरह आया था धीरे धीरे कपोर में बदल गया है धन्यवाद